श्री रामकृष्ण भावधारा भविष्य के लिए वैज्ञानिक धर्म विज्ञान तकनीकी एवं राजनीति द्वारा प्रभावित आधुनिक युग में धर्म एक अत्यंत विवादास्पद विषय हो गया है एक ओर तो प्रत्यक्ष प्रमाण तार्किक गवेषणा एवं युक्तिवाद पर आधारित विज्ञान ने धार्मिक आस्थाओं एवं अंधविश्वासों की नींव हिला दी है तो दूसरी ओर धर्म के नाम पर हो रहे झगड़े युद्ध एवं हिंसा हिंसादि को देखकर लोग उससे दूर होते जा रहे हैं बहुतों के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या आधुनिक युग में वर्तमान संदर्भ में व्यक्ति एवं समाज के लिए धर्म की कोई उपयोगिता या उपादेयता है और यदि है तो कौन से अथवा किस प्रकार के धर्म की यह एक सामायिक एवं समु समुचित प्रश्न है जिसके धर्म जनता के लिए अफीम है कह कर अवमानना नहीं की जा सकती क्योंकि राजनीति कला श्रम अर्थ व्यवस्था आदि की तरह धर्म भी मानव एवं उसके समाज का पुरातन काल से ही एक अभिन्न अंग रहा है अतः धर्म के अर्थ उसके औचित्य एवं उसकी उपाधेयता के विषय में जिज्ञासा अवश्य करनी चाहिए ऐसा पुनर्मूल्यांकन हमें उसके स्वस्थ स्वरूप को समझने एवं विकृतियों को दूर करने में सहायता करेगा सर्वप्रथम तो धर्म की परिभाषा ही लें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार एक सर्वशक्तिमान त्राणकर्ता ईश्वर में विश्वास एवं इस विश्वास का जीवन पर प्रभाव धर्म कहलाता है ईश्वर की भक्ति या आराधना भी इसी विश्वासनिष्ठ धर्म का एक अंग है वस्तुतः धर्म शब्द संस्कृति धारणे धातु से बना है एवं महाभारत में उसकी परिभाषा इस प्रकार की गई है धारणा धर्म मृत्याहु धर्मो धारित प्रजा यह धारणा संयुक्त स धर्म इतिश्चय है यह कि पुरातन भारतीय चिंतन के अनुसार धर्म वह तत्व है जो व्यक्ति एवं समाज को धारण एवं संगठित करके रख सके तथा उसे घात प्रतिघातों से नष्ट अथवा विचलित होने से बचाए धर्म की यह परिभाषा सुनिश्चित रूप से अत्यंत व्यापक एवं असंप्रदायिक है धारणा करने वाला यह तत्व तो कुछ भी हो सकता है लेकिन मानव इतिहास के अवलोकन पर जब पता चलता है कि विश्वास एक अतिय सत्ता में विश्वास एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है जो समाज को धारण करने में समर्थ है मानव चिर जीवन चाहता है वह जरा रोग एवं मृत्यु के से बचना चाहता है जब उसे प्राकृतिक प्रकोपों एवं मानव अथवा मानवीतर हिंस प्राणियों से खतरा उत्पन्न होता है तो वह एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करता है जो उसकी इन सभी विपदाओं से रक्षा कर अभय प्रदान कर सके इस प्रकार की प्रारंभिक आस्था विकसित होकर तीन वस्तुओं में आस्था या विश्वास में परिणित हो जाती है पहला ईश्वर में विश्वास दूसरा अवतार पैगंबर या धर्म गुरु में विश्वास तीसरा पुस्तक विशेष या धर्मशास्त्र में विश्वास विश्व के सभी प्रमुख प्रचलित धर्म इन तीन में से एक अनेक या सभी पर आधारित है विश्वास पर आधारित धर्मों में दो बड़े दोष हैं सर्वप्रथम तो जहाँ के वे एक ही आस्था विश्वास वाले समुदाय के लोगों को संगठित करते हैं वहीं वे उस धर्म विशेष को अन्य धर्मों से पृथक भी करते हैं तात्पर्य यह है कि वे विघटन शक्ति का रूप ले लेते हैं दूसरा बड़ा दोष यह है कि ऐसे धर्म विज्ञान के सत्यान्वेषी दृष्टिकोण के सामने टिक नहीं पाते विज्ञान सभी वस्तुओं का प्रमाण चाहता है वह बिना देखे या अनुभव किए किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहता वह ईश्वर का भी प्रमाण चाहता है जिस प्रकार अणु परमाणु को प्रयोगशाला में देखा जा सकता है उसी तरह क्या ईश्वर को नहीं देखा जा सकता यह है विज्ञान का प्रश्न इसे अनुसंधानात्मक आधुनिक मनोवृत्ति के आघातों से विश्वास विश्वासपरक धर्मों की नींव हिल गई है आस्था एवं विश्वास का संबंध हमारे हृदय अथवा भावनात्मक पक्ष से होता है इनमें बुद्धि तर्क एवं विचार को स्थान नहीं होता कहावत भी है कि विश्वास अंधा होता है इसके विपरीत विज्ञान पूर्णतः तर्क पर आधारित होता है युक्ति एवं विचार उसके अनिवार्य अंग है अतः तो विज्ञान एवं युक्ति का स्वभावतः ही धर्म से विरोध होता है यही कारण है कि आधुनिक युग में विचार प्रवण व्यक्ति धर्म को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं वे एक अधिक युक्ति संगत वैज्ञानिक धर्म की मांग करते हैं जहाँ तक मानव की बाह्य विपदाओं में रक्षा का प्रश्न है विज्ञान ने तकनीकी के रूप में मानव को एक शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया है एवं उसे बहुत हद तक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में सफल बनाया है विज्ञान की प्रारंभिक सफलताओं के फलस्वरूप पाश्चात्य देशों का एक बड़ा जनसमुदाय धर्म विमुख एवं विज्ञान का उपासक बन गया है किंतु सनई शनई परिस्थितियाँ परिवर्तित हो रही है लोग अनुभव करने लग गए हैं कि विज्ञान भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने में भले ही समर्थ हो पर वह मानव की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता जब तक जरा एवं मृत्यु है तब तक मानव असुरक्षा का अनुभव अवश्य करेगा यही नहीं विज्ञान के भौतिक केंद्रित एवं प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप मानव सुख सुविधाओं के होते हुए भी अशांत हो गया है विज्ञान की सहायता से चिर जीवन एवं अखंड सुख का उसका स्वप्न भंग हो गया है किसी ने ठीक ही कहा है विज्ञान हमें दीर्घायु कर सकता है लेकिन जीवन की गहराई धर्म प्रदान करता है साइंस प्रोलॉन्ग्स लाइफ रिलीजन डिपेंस इट विज्ञान जीवन वृक्ष को ऊंचा कर सकता है लेकिन उसकी जड़ों को गहरी नहीं कर सकता और लघु मूल विशाल वृक्ष आखिर कब तक आंधी तूफान का सामना कर सकता है आज हम मानव इतिहास के एक ऐसे संधि क्षण पर खड़े हैं जब नई चुनौतियां सामने हैं तथा तो मानव को ऐसी नई शक्तियों एवं समस्याओं का सामना करना है जो पहले कभी भी विद्यमान नहीं थी मानव अस्तित्व के एक अपरिहार्य अंग के रूप में धर्म भी धीरे धीरे विकसित होता रहा है पहले भय एवं अस्तित्व की समस्या ने धर्म के स्वरूप को प्रभावित किया था पर अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तकनीकी टेक्नोलॉजी का प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है तथा उनके कारण नई समस्याएं पैदा हो गई है जीवन अत्यधिक द्रुत हो गया है एवं मानव मन पर असंख्य नए प्रभाव सूचना एवं प्रसारण के नए माध्यमों से एक साथ पड़ने लगे हैं नए धर्म को इन समस्याओं को सुलझाना होगा अधिकांश पाश्चात्यवासियों के लिए किसी पुस्तक पैगंबर या भगवान में आस्था का कोई अर्थ नहीं रह गया है वे स्पष्ट रूप से अपने को नास्तिक कहने में नहीं हिचकते दूसरी ओर पुरातन धर्मपंथियों का एक वर्ग और अधिक कट्टर हो गया है धर्म को आधुनिक प्रहारों से सुरक्षित रखने के प्रयास में वे पुरानी आस्थाओं को और अधिक दृढ़ता से पकड़कर रखने के लिए प्रयत्नशील है उक्त दोनों वर्गों के लिए शांति स्वप्न हो गई है वैज्ञानिक विचारापन्न किंतु नास्तिक व्यक्तियों के जीवन में सुविधा तो है पर शांति नहीं कट्टरवादियों के जीवन में धर्म तो है पर वे भी तनाव शून्य नहीं किंतु समाज का एक तीसरा वर्ग भी है जो इन दोनों वर्गों से पृथक है वह धर्म तो चाहता है पर पुरातन आस्था मूलक धर्म नहीं वह विज्ञान तो चाहता है पर धर्म विरहित विज्ञान नहीं सत्य एवं शाश्वत मूल्यों के ऐसे जिज्ञास की संख्या शनई शनै बढ़ती जा रही है यही कारण है कि अमेरिका में प्रमुख धर्मों तथा उनके अधिकृत पंथों के अतिरिक्त लगभग दो हज़ार ऐसी धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएँ हैं जहाँ लोग योग ध्यान उपासना आदि सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं धातव्य यह है कि इन संस्थाओं में से अनेकों ने विश्वास को अपने आधारभूमि के रूप में स्वीकार नहीं किया है लगभग एक शताब्दी पूर्व स्वामी विवेकानंद ने धर्म की एक नई परिभाषा प्रदान की थी तथा भावी धर्म के स्वरूप के संबंध में एक स्पष्ट धारणा प्रस्तुत की थी जो वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही साथ मानव को बल एवं स्थिरता प्रदान कर सके उपर्युक्त विश्लेषण की पृष्ठभूमि में स्वामी विवेकानंद की धर्म की व्याख्या का महत्व अधिक स्पष्टतर रूप से निरंगम किया जा सकेगा स्वामी जी के अनुसार मानव के अंतर्निहित देवत्व ब्रह्मत्व के अभिव्यक्ति ही धर्म है अंत प्रकृति एवं वही प्रकृति के नियमन के द्वारा इस ब्रह्मत्व को व्यक्त करना ही लक्ष्य है अन्यतः स्वामी जी कहते हैं धर्म अनुभूति का विषय है यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए यदि आत्मा है तो उसका अनुभव किया जाना चाहिए तात्पर्य यह है कि स्वामी जी ने श्रद्धा व विश्वास के स्थान पर अनुभूति को धर्म का आधार बनाया है वास्तविक रूप से धार्मिक होने का अर्थ उसे हमारे जीवन एवं चरित्र का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए सुनिश्चित रूप से सुधी पाठक के मन में प्रश्न उठ सकता है कि उक्त अवधारणा की आधारभूमि क्या हो सकती है प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि उनके सामने धर्म के मूर्तिमान विग्रह श्री कृष्ण का दृष्टान्त था और श्री कृष्ण ने परमात्मा की प्रत्यक्षानुभूति की थी वे ईश्वर के साथ वार्तालाप भी करते थे तथा उनका यह दावा था कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर का दर्शन कर सकता है इसी बात के प्रतिध्वनि हम उपनिषद में भी पाते हैं जहाँ एक ऋषि अपने अनुभूति का मुक्त उद्घोष कर सभी को उसे प्राप्त करने का आह्वान करते हैं शिणवंत विश्व अमृतस आये धामानि दिव्यानि दिव्यास्थु वेदाहतम पुरुष महात आदित्यवर्ण तमस परस्ता विदिवा मृत्युमेती नान्य पंथ विद्य जनाय अर्थात जो अमृत के पुत्रों ओ अमृत के पुत्रों तथा जो दिव्य धामों में निवास करते हैं वे भी सुनो मैं अंधकार से परे इस आदित्य वर्ण महान पुरुष को जान लिया है उसे जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है कल्याण एवं अमृतत्व का कोई और दूसरा मार्ग नहीं है